महाभारत आदि पर्व अष्ट सप्तिक शतमोध्याय पितरों द्वारा औभ के क्रोध का निवारण ब्राह्मण्यवाच ना गृहणाम अयम तो भार्गवो नूनम ऊर्ज कु ब्राह्मणी ने कहा पुत्रों मैंने तुम्हारी दृष्टि नहीं ली है मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं है परतु मेरी जांग से पैदा हुआ यह भृगवंशी बालक निश्चय ही तुम्हारे ऊपर आज कुपित हुआ है संशय पुत्रो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इस महात्मा शिशु ने तुम लोगों द्वारा मारे गए अपने बंधु बांधवों का स्मरण करके क्रोध तुम्हारी आँखें ले ली है इसमें संशय नहीं है गर्भानपी यदा भृगुणाम घृतपुत्र का भो मया वर्षम धृत बच्चों जब से तुम लोग भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करने लगे तब से मैंने अपने इस गर्भ को सौ वर्षों तक एक जांघ में छिपा कर रखा था सरंगाखिलेद इम गर्भस्थम भृगुकुल का पुनः प्रिय करने की इच्छा से छह अंगों से संपूर्ण वेद इस बालक को गर्भ में ही प्राप्त हो गए थे सोय पितृवधा क्रोधा दो हेक्ष तेजसा तस् दिव्य न चक्षुषी नि अतः यह बालक अपने पिता के वध से कुपित हो निश्चय ही तुम लोगों को मार डालना चाहता है इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी नेत्र ज्योति छीन गई है तमे वजूम और प्रणिपाते नुष्टो दृष्टि प्रमोक्षती इसलिए तुम लोग मेरे इस उत्तम पुत्र और व से ही याचना करो यह या तुम लोगों के नतमस्तक होने से संतुष्ट होकर पुनः तुम्हारी खोई हुई नेत्रों की ज्योति दे देगा वशिष्ठ वाच एव मुक्ता सर्वे राजा नमोरुज उचो प्रसिदेति तदाम प्रसाद वशिष्ठ जी कहते हैं पराशर ब्राह्मणी के जो कहने पर उन सब क्षत्रियों ने तब औरव को प्रणाम करके कहा आप प्रसन्न होइए तब उनके विनय युक्त वचन सुनकर और उन्हें प्रसन्न हो अपने तप के प्रभाव से उनको नेत्रों की ज्योति दे दी अरे नई बचेक्षा तो नामना लोके सुस तमह स और विप्रषे वे साधु सरोमणि महर्षि अपनी माता का उरु भेदन करने करके उत्पन्न हुए थे इसी कारण लोक में औरव नाम से उनकी ख्याति हुई चक्षुन से प्रतिलब्धवा चतो नृपा भार्गवस्थो मुह सर्वलोक पराभवम तदनंतर अपनी खोई हुई आँखें पाकर वे क्षत्रिय लोग लौट गए इधर भृगुवंशी और व मुनि ने संपूर्ण लोकों के पराभव का विचार किया सचक्रेतालोका नाम विनाशा महामण सर्वे सा मन प्रवण महात्मन वस्त्र परासर उन महामना मुनि ने समस्त लोकों का पूर्ण रूप से विनाश करने की ओर अपना मन लगाया विनाशाय इक्ष भ्रगुणाम भृगुनंद को आनंदित करने वाले उस कुमार ने क्षत्रियों द्वारा मारे गए अपने भृगुवंशी पूर्वजों का सम्मान करने अथवा उनके वध का बदला लेने के लिए सब लोगों के विनाश का निश्चय किया और बहुत बड़ी तपस्या द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया तपसो उसने अपने पितरों को आनंदित करने के लिए अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा देवता असुर और मनुष्यों सहित उन सभी लोगों को संतप्त कर दिया तपस्त पितरस्ता कुल नंदन का सर्व सभी ने अपने कुल आनंद बढ़ाने पितृलोकाधु और आकर यह बात कही पितर ऊचु और वृष्ट प्रभाव स्त पुत्र का प्रसाद कुल लोका नाम निरक्ष क्रोधमात्म पितर बोले बेटा और व... तुम्हारी उम्र तपस्या का प्रभाव हमने देख लिया उग्र तपस्या का प्रभाव हमने देख लिया अब अपना क्रोध रोको और संपूर्ण लोगों पर प्रसन्न हो जाओ नानी तदाता भृगुभता वधो सुपेक्षित सर्व क्षत्रियाणाम विहसता न समझना कि जिस समय क्षत्रिय लोग हमारी हिंसा कर रहे थे उस समय शुद्ध अंत वाले हम भृगुवंशी ब्राह्मणों ने असमर्थ होने के कारण अपने कुल के वध को चुपचाप सह लिया क्षत्रियवय वस जब हमारी आयु बहुत बड़ी हो गई और तब भी मौत नहीं आई उस दशा में हम लोगों को बड़ा खेद हुआ और हमने जानबूझकर बूझ क्षत्रियों से स्वयं अपना वध कराने की इच्छा की निखातमतम के नृगु वयरी वै राज क्षत्रियन को पिष्णु किसु भृगुवंशी ने अपने घर में जो धन गाड़ दिया था वह भी वैर बढ़ाने के लिए ही किया गया था हम चाहते थे कि क्षत्रिय लोग हमारे ऊपर कुपित हो जाएं किम्ही वित्तेन न कार्यम स्वर्गे सुनाम दिजोत्तम यदस्मा धनाध्यक्ष प्रभूत धर्मा भरत यदि ऐसी बात न होती तो स्वर्गलोक के इच्छा वाले हम भार्गुओं को धन से क्या काम था क्योंकि साक्षात् कुबेर ने हमें प्रचुर धनराशि ला कर दी थी यदा तो मृत्युराधा तुम न न शक्तो सको थी सर्वच तदास्मा दृष्ट तात जब मौत हमें अपने अंक में ना ले सकी तब हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह उपाय ढूंढ निकाला था आत्मा आत्म चुमस्तात लो न लोकान् लभते शुभ तथस्मा भी समीक्ष नात्मना बेटा आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोगों को नहीं पाता इसलिए हमने खूब सोच विचार कर अपने ही हाथों अपना वध नहीं किया न चैतन न प्रियम ताम कर पापा सर्वलोक पराभवात वश तुम जो यह सब करना चाहते हो वह भी हमें प्रिय नहीं है संपूर्ण लोगों का पराभव बहुत बड़ा पाप है अतः उधर से मन को रोको माँ अवधि छत्रियत न लोकान दप्त पुत्र का दूषयंतम तपस्तेज क्रोध्य तम जयी तात् क्षत्रियों को न मारो बेटा भू आदि सात लोगों का भी संघार न करो यह जो क्रोध उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारे तपस्या तेज को दूषित करने वाला है अतः तो इसी को मारो इति श्री महाभारते आदि चैत्र रथ पर्वण्योरणे अठ सप्तिक इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में और व क्रोध निवारण विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ